लेकिन अन्य निर्यावरण में जिसे जैसे की तैयारी है तो उसमें सावधान नहीं है तथा अच्छा का धर्म बहुत विस्तार जरूर है लेकिन वहाँ ये भी कह देते हैं। है की जब भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं योग ख्याल है तो उससे पहले कह देते हैं उनको जाके वहाँ से समाचार लेना कि वहाँ का कौन कैसे क्या हाल चाल है भारत क्या हाल है ये हम करके बताओ आकर ये नहीं देख ना क्या भरत जी को राज्य प्राप्त करके प्रसन्नता है और राज्य का राज्य की व्यवस्था को कर रहे हैं और प्रसन्न स्वस्थ दिखाई देते हैं अगर ये लगे कि तो उनको राज्य अच्छा लग रहा है तो फिर तो हमें आकर के बताना जिससे कि फिर हम चाहे नहीं उनको राज्य का मेल ऐसा करके बोलते तो ये उसी थोड़ी, थोड़ी बात इस साथ के हो जाती है अच्छा तो तो नहीं लगा के भगवान राम भरत शंका करेगा और भगवान राम के तो पहले कह चुके हैं कि गांधी श्री ब्रंथ शिव सुंदर के प्रसार से दिया गया ब्रह्मा विष्णु में उस तीनों का तीनों लोगों को के प्राप्त हो जाए तो तो हो ही नहीं सकता भी निश्चय राम लोग भलाज से कहें हनुमान ऐसी कैसे कहें, कहें उनको राजमत हो गया होगा और राजभ रहा होगा इसके मन भगवान को भरत जी के प्रति भरोसा था वही नहीं रहा इसलिए वैसी बात यहाँ पर नहीं है भगवान तो राम के मन में भरत जी के प्रति रक्षा करते संदेह संतान को नहीं है तो लेकिन भारतीय अपनी तरफ से अपनी दीनता का के कारण से किस प्रकार का जन विचार करते हैं कि ऐसा रहो कि भगवान जैन को खुद संख्या होकर के हमको बुला दिया है ज्यादा लेकिन क्या करना है वो क्या जाकर के कैसे करके उन्होंने हमको बुला न तो ऐसे वो अपनी दीनता के कारण सोच दीनता का वर्णन भक्ति के साथ में विशेष रूप से आवश्यक है ज्ञान में भी वो सब ज्ञान में अहंकार का और भक्ति में दिन का ये दोनों एक प्रकार से समान ही बात करेंगे जब व्यक्ति मैं आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान होगा तो अहम भक्ति नहीं रह जाती वो मिक्षा हो जाती है उसका आम का जो प्रकोप है जो बार बार पूरा करता है उसकी खड़ी होती है क्रोध करती है झिला करती है अपने आप को श्रुद्ध करने की कोशिश करती है कि अहंकार की भक्ति जो है समाप्त हो जाएगी यही प्रभाव में जो वो दीनतागा जब अहंकार नहीं होगा तो दैली भाव आएगा दैली भाव तो अपने आप को ही देश न कुछ वो अपने देश में तो अपने ही दोस्त मानने दुनिया में और किसी का दोस्त नहीं माने आध्यात्मद का एक आधारभूत सिद्धांत ये भी है कि व्यक्ति अगर दोस्त माने किसी प्रकार अगर दोस्त माने तो दूसरे व्यक्ति का दोस्त मानने नहीं चाहिए अपने ही सारे दोषी तो शिक्षा तो भी है मानो जहां व्यक्ति है हो सकते से धर्म से वह के मार्ग पर आगे तो वही से धर्म के मार्ग पर आता ही इसलिए जो ये सुनाई देता है कि वो जीवन में सुबुप्त जो हम पर हो रहे हैं वो हमारे ही प्राप्त कितावर से हो रहे हैं नहीं कोई सुबुदा को था और कोई सुख दुख देने वाला था जब जब जबकि इसी स्तर पर होता है काम में भी तभी हुई समझ लेता तो सारा दोस्त को अपने जो तो से ऐसे करने किए जिसकी कारण आज हमको कुछ चूलना पड़ता है हमारे दुख कहता है तो दूसरा व्यक्ति नहीं है दूसरी स्थित नहीं है कोई प्रश्न नहीं है लेकिन उसका अध्याद में साफ हम लोग देख सकते नहीं है और आधू चर्कर के बात की ज्ञानी वही भी आधु चकर के हो और जब वो द्वितीय वस्तु अपने आप को शक्त सिद्ध करता है तो हम हमारा कि सारे बिल्कुल दुष्पाट हैं और कोई दोषंत्र नहीं है हम बिल्कुल सत्य आदमी है बस यही है कितने सब उत्तरा संभव दोष ने और बस वही हमको सफाया करते हैं मुक्ति दी जाते हैं वही सबके समय दोष इतना सब नहीं है बस यही सबसे बात ज्ञान कहना भगवान राम को है, अपने आप को देश देते हैं कि देखो हमारी स्थिति ऐसी बन गई जिससे की आपके सबके तो कुछ जैसा, जैसे हमने तो जैसे भारत का जैसा ये घटना है घटी उससे मानने की जलता है हो सकता है दसवीं नंबर है, masamiki perenamasho masen otsukaresama deshita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 El problema es que no se puede hacer nada.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 भगवान का नाम कर तो तो जो चलता है लेकिन कहते हैं कि जने अवगुण प्रभु मान न काऊ जने अवगुण मन भक्त के अवगुण दोष प्रभु मान न काउ भगवान कभी मानते ही नहीं दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव भगवान जो है वो हो तो दीनों के बंधु हैं उनको बड़ा ही मृदुल स्वभाव है तो भरत जी के ये वचन जो है वो कोई न इसीलिए शास्त्र मान एक उदाहरण भी इस प्रकार के हैं, जैसे शौरी के हैं, जैसे की केवतादी के, के हैं इनके उदाहरण इस प्रकार के हैं, जिससे की ये ज्ञात हो कि ऐसे लोगों का भी उद्धार हो गया भगवान को प्राप्त हो तो हमारी तो बात ही क्या है इसलिए निराश किसी को बनानी चाहिए ऐसे ही गीता में भी जो आता है अवचेत सुद्रचारो भजते माँ मनन साधुरेव समव्या सम्य देवश तो ये अगर अपिचे सुदराचार हो यह तो कोई बड़ा ही दराचारी भावना बाप भा, लेकिन कहीं से थोड़े उदय हो भगवान का प्रेम के साथ में भयन करने लगे तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए अब भी क्या उसके पाप लेके मत गए कट गए साधु रेव सम्य समझा तो साधु की समा नहीं है वो तो ऐसे कहते हैं कि ये तो बस ये है की अर्गुण चाहे इतने व्यक्ति में हो दोस्त दुर्गो कुछ भी हो लेकिन वो जन हो जन मतलब भक्त तो हो भगवान के प्रति समर्पण भाव आ जाए भगवान का ध्यान चिंतन करने लगे अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दे ये भावना आ जाए तो फिर उसके पाप आप दोस्त दो वो तो समाप्त हो जाएगी तो देखो ये बातें इसलिए बार बार शास्त्र में आती रहती हैं कि बहुत बार भक्त होने पर भी व्यक्ति भक्त होता नहीं वो उसके मन में परमात्मा के प्रति समर्पण भाव नहीं आता परमात्मा के आश्रित होने की भावना उसके मन में नहीं आती। वो समर्पित रहेगा परिवार धन संपत्ति मित्र आदि में उनमें ही समर्पित रहेगा उन्हीं के आश्रित भी उन्हीं के रहेगा धनाद के आश्रत आश्रित रहेगा कोई ना कोई भौतिक व्यक्ति वस्तु उन्हीं को लेकर के आश्रत उन्हीं करेगा परमात्मा के आश्रत नहीं हो पाए लेकिन भक्त उसे लगेगा हम भक्त हैं तो ये भक्ति जो वो है वो खोखली भक्ति है ऊपरी ऊपरी भक्ति है उसमें भक्ति का साथ है ही नहीं जो तत्व तो भक्ति का होना चाहिए वो तो उसमें है ही है इसलिए जहां लेकिन भक्ति हृदय से आगे भगवान के पर समर्पित हो तो फिर उसके जितने भी दुख दोष आदि हैं दुर्गुण आदि हैं फिर वो रह नहीं सकते वो तो सब समाप्त हो ही जाएंगे ये भक्ति की महानता है भक्तों में फिर दोषों का होना पापों का होना दुखादि का होना फिर वो संभव नहीं वो तो मिटेंगे मिटेंगे अब कोई अपने आप को भक्ति भी बनाए रखे माने रहे और जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में ही बालकांड में सब सारे सूत्र वहां पर भी दे दिए हैं बंचक वंचक भगती काम के किंचन कोह काम के कर दे झूठी भक्ति वंचक मैने धोखाधड़ी वाली भक्ति मैंने दूसरों को धोखा देने के लिए भक्त भगवान को नहीं भगवान को क्या लोग कहते अन्य लोगों को धोखा देने दूसरे लोग समझे कि हम भक्त हैं तो ऐसे वंचक भगत कहा के? दूसरे लोगों को जब कहते हैं अरे साथ आदमी तो बड़ा भक्त है तब लोग देखो कहते हैं देखो हमने दूसरे लोगों के सामने अपने आप को भक्त सिद्ध कर लिया ये नहीं कि भगवान के सामने अपने आप को भक्त सिद्ध कर लिया दूसरे लोगों के सामने सिद्ध कर लिया क्योंकि अगर हमको भक्त कहते हैं लेकिन दरअसल बात क्या है मान दास है गुलाम है किंकरोध कंचन काम काम के कंचन इन्हीं के जो है वो दास दास दास है मैंने ही के और इन्हीं की सेवा में लगे हुए इन्हीं की रक्षा में लगे हुए हैं इन्हीं के लिए प्राण दे रहे हैं जीवन इसी के लिए अपने भी सर्जित किए समय उसी में नष्ट कर रहा हूं और कहते हैं भगते है नहीं यदि है भगवान की जीती आ जाए उनके समर्पित हो जाए तो फिर उसमें दोष नहीं रह सकते काम तो कार नहीं रहते स्वार्थ आदि नहीं रह सकते अभिमान आदि नहीं रह सकते उनका कोई स्थान नहीं रह सकता इसलिए कहते जन आयोग में हम मान न काऊ दीन बंद अभी मृन स्वभाव भगवान जैसे दी दयाल से मधुर स्वभाव के हैं अब ये बात बालकांड में जैसी थी यहाँ पर वहां पर भी तुलसी से इस प्रकार कहते हैं देखो ए, ये सुग्री हुए विभीषण हुए आ, ये वहां तो ये भी कह दिया करतूत विभीषण केरी सपने उन ये सपन ये हेरी उसको जो है विभीषण जो रावण की करतूत थी सोई विभीषण ने बाद में किया और जो बाल की करतूत थी वही सुग्री ने बाद में किया कहते हैं लेकिन भगवान ने भी नहीं देखा तो क्योंकि तो तो ये पहले भगवान के भक्तों हो तो भगवान के भक्तों से इस्तेमाल है सर हमने ये दोष ऊपर से दिखाई मिले थे लेकिन दोष भीतर से भाई करते ऊपर से तो दोनों की करनी एक समान है लेकिन करनी करनी ऊपर से देखने में एक सी लगे लेकिन आंतरिक स्थिति क्या है ये भाती होगी वहां काम को उधार नहीं इसलिए सुग्रीव भगवान का भक्त होकर राज्य प्राप्त करता है तो राज्य के आकर्षण में फंसता है वो सब बाहर से भी दिखाई देता है कि बहुत अधिक वो संसारी कल हो गया है लेकिन फिर भी वो भक्ति के कारण से उसकी रक्षा करती है ग्रस्त नहीं होता जने अर्गुण प्रभु मान लताऊ और दीन दंधे तुम मदन सुभा मौर्य जे भरोसे दृढ़ हो ये भी पता लगता है कि देखो भरत जी दोस्त लोगों ने अपने मन से भगवान राम तो मन एक कहते भगवान तो जो है हुए है तीन मृदुल स्वभाव भगवान का स्वभाव बड़ा ही मृदुन वो तो तीनों के ऊपर करने वाले हैं <coughs> भगवान में <ने> कोई दोष भगवान में कोई दोस्त नहीं इसी तरह से जहाँ भक्ति आई उसे अन्य व्यक्तियों में भी कोई दोस्त नहीं <coughs> जैसे भगवान राम है वो यद्य कैके ने उनको बन जाने का आदेश नहीं दिया लेकिन भगवान धाम ने कभी कैके को दोष नहीं दिया कि तो उसने कुटिलता कोई तो की तो उसने बन जाने का आदेश नहीं दिया हम राज्य के अधिकारी थे लेकिन हमको राज्य से निकाल दिया ऐसा कोई दोष कभी भगवान ने नहीं दिया अब इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है संतों का कहना यह है कि देखो तो दूसरे को दोष देना ही अपराध वो भी पाप अज्ञान के कारण से जो व्यक्ति नहीं समझता है कि सिद्धांत शास्त्र का क्या है वही दूसरों को दोष देगा पर निंदा समझ अब न गरीसा गरीसा कर दूसरे की निंदा करना दूसरे को दोष देना, और देना उसके समान से बड़ा बात क्या है मैंने यह अज्ञान का लक्षण अध्यात्म सीखी नहीं समझी नहीं कोई जानता नहीं कई सत्संग किया नहीं तभी व्यक्ति उस प्रकार की गलतियां करता रहता दूसरों को दोष दूसर देता रहता है, अपने दुखद का कारण दूसरों को मानता रहता है, बस सीधी सी बात सारे दोस्त अपने जगह है अपने दूसरे का कहीं कोई दोष नहीं सब अपने स्थान में जो कुछ है वो तो सब ठीक है तो मोरे जी भरोस तर मिली राम सगुन शुभ हो कहते हैं भगवान की तरफ ध्यान देते है वो ऐसे कृपाल दीन है और देखते हैं की हमारे सगुन भी हो रहे हैं दक्षिण में तो फैक रहे हैं पूजाएं फैक रही है तो सभी भी मालूम है कि भगवान आने वाले है बस तो यही बात सकते है ऐसे करके मन में वो अपने भरोसा करते हैं बीते अवध राणा अधम कवन जग मोरी समाना अभी देखो भरत जी ने वो कहते हैं कि अगर अवध बीत जाए तो कदाचित भगवान नहीं है और फिर भी सभी बना रहे तो फिर कहते हैं मेरे समान और अधम कौन होगा सबसे ज्यादा निश्चा की बात ये रही एक दिन अवध धारा अवध का आधार एक दिन रह गया क्योंकि एक दिन में भगवान नहीं आते तो बीते अवधि रहा जो प्राण अवधि वो बीत जाती एक दिन के वो बीत जाती फिर तो भी प्राण तो रहते तो अदम खबन जगमोही समाना ये बात जब भ्रत की पहली भी वहां पर चित्रकूट से जब भरत चले थे तब भी भगवान से निवेदन किया था कि अवधि बीते हुए आचरण का जायेंगे नहीं तो फिर हम जीते नहीं मिलेगे ये भरत ने कहा था उनके हृदय भाव उसी प्रकार आया और ये बात भगवान राम ने भी सत्य मानी लंका से चलने लगते हैं और विभीषण उनको रोकता है और कहता है कि ये देखो वो देखो राज्य देखो लंका में कितना सुंदर रावण ने इकट्ठा किया है, तो है, तो है वो सब हम आपको दिखावे भगवान राम कहते हैं वो सत्युमारा हमारे समझो मान ली सर महाराज है लेकिन अब तुम आजाद हो गए लेकिन हमको अब यहाँ पर फैलते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है अब भरत जी अगर नहीं जाते तो भक्त को क्रम जीता नहीं पाएंगे ऐसे सोच करके लंका से जल्दी बल्दी वहां से चलते हैं तो भगवान शांति जानते हैं कि भक्त में इतना इस प्रकार की स्थिति है उनके उनके हृदय में ऐसा प्रेम है तो वैसे ही जो है भक्त जी भी इसी प्रकार से कहते हैं तो इसके माने ये है कि परमात्मा के प्राप्त रात करने में व्यक्ति को इस प्रकार से जीवन की बाजी लगानी चाहिए जय भरत के जीवन की बाजी लगाने के जैसे संसारी व्यक्ति अपनी भौतिक सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए जीवन की बाजी लगाते हैं मैंने सारा जीवन उसी में लगा दिया और बड़े बड़े रिस्की काम भी करते हैं जानते हैं कि ऐसे रिस्क में काम करने के कारण से कहीं भी कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है मर सकते हैं हानि हो सकती है ये सब अपने जीवन की हानि समझते हुए भी भयंकर कार्य एक से एक भयंकर कार्य संसार में लोग व्यक्ति करते हैं तो जैसे वृक्ष की कार्य करते हैं इस प्रकार से व्यक्ति जब परमार्थ के क्षेत्र में अपने जीवन की बाजी लगा करके साधना करे तब जो है उसको जो है भरत की प्रत्येक भगवान का प्रेम हो और तो परमात्मा की प्राप्ति हो गुरुदेव कहा करते थे अगर परमात्मा को तो प्राप्त करना है तो अपने आपको परमात्मा में समझ विदाउटेशन समर्पण करें विदाउटेशन विदाउट डायवेशन में जरा रंच मात्र भी अपने व्यक्तित्व का सौ में से एक अंश भी बचा करके न रखते कि हमें निन्यानवे प्रतिशत तो भगवान ने लगा दिया एक प्रतिशत से हम और सरकारी काम चलाएंगे ये बात सच्चे में मत जब सतप उसको समर्पित कर दोगे उसी में लगा दोगे हंड्रेड परसेंट तो फिर परमात्मा के प्राप्त होने में देगी बिलंब भी, भी नहीं लोगों में बस इस प्रकार के सतप समर्पण करने की सहमत कहाँ आती है वैसे उतना उत्साह कहाँ आता है <laughs> तो कहते हैं बीते अब रस जो प्राणा अधम कदम जब मोहि समान तो कभी बताकर हमारे समान अधम कौन है अधमता इसी बात में है कि व्यक्ति परमात्मा को भूल गया तो संसार में सुख मान रहा है। जो व्यक्ति भौतिक जीवन को सुखमय जीवन समझ रहा है तो अध्यात्म शास्त्र के अनुसार वो तो अधम व्यक्ति अपना पेट भरने में लगा सारे जीवन इंद्री भोगों में पेट भरने में बस उसी में लगा हुआ है अध्यात्म शास्त्र क्या कहे कि बहुत श्रेष्ठ मनुष्य वो तो बिल्कुल जो यही कहो कि बस अधर्म है पशु के समान है पशु से भी गया पीता है पशु के साथ में तो एक तो मजबूरी है इसके कारण उसमें पछुता है वो कही क्या लेकिन मनुष्य के साथ पछुता है लेकिन मजबूरी नहीं है। वो उस पशुपात उसमें रहेगी इसलिए मजबूर होकर के पशु जीवन उसे व्यतीत करना पड़े तो सर फ्रीडम और नहीं है और फिर भी अपने अपनी पश्चात होकर के परमात्मा से प्राप्त नहीं करता तो फिर ये उसकी अधम स्थिति जैसे आगे चल करके भगवान अयोध्या जो उपदेश देते हैं तब यही बात कहते हैं कि देखो मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया गुरु गुरुकृपा प्राप्त हो गई भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया और व्यक्ति जो है वो ऐसा साधन जुटने पर भी फिर भी मुक्त नहीं होता जगह जात को छूटता नहीं परमात्मा जो तो प्राप्त नहीं करता तो वह शोधकृत निंदक और वो जो है अधोगति को प्राप्त होता है कृत निंदक मान वो निंदनीय कार्य करता है आत्माहति दाय उसको वही गति प्राप्त होती है जो अपने आत्माहन करने वाले क्या करने वाले को जो गति प्राप्त होती है वही उस संसारी व्यक्ति को होती है जो अध्यात्म साधना करके परमात्मा को सिद्ध नहीं करता भगवान के वचन रामचरित मानस के तो वचन है ही तुलसीदास जी के और तो तुलसीदास जी के वचन में भी रावण के वचन नहीं भगवान राम के वचन माने उसमें दर्शनों में किसी प्रकार संदे तो के संदेह नहीं श्रेष्ठता की बात उसको देखो कि उनको श्रद्धा के द्वारा उनको स्वीकार तो बीते अवर हि जो अधम प्राणाधरण जग मोर समाना राम बिन सागरमा भरत मदन मन हो अब देखो तो भगवान भरत जी जो भगवान राम की गिरे की स्थित है राम बिनह अब भरत जी जैसे सागर सागर में डूबना की कहीं आसपास पास कहीं जो है उसको बचने की गुंजाइश नहीं हर तरफ जहाँ देखे पानी पानी अनंत तक पानी दिखाई दे ऐसा खुश सागर कहेंगे तो इसे बिरे भी जो सागर के समान मानी जिसमें तो डूब रहे हैं तो कोई निकलने का बचने का कोई तो उपाय नहीं दिखाई दे तो रामद्रय सागर मा भरत मदन मन भरत का मन उस सागर में मन डूब रहा है जैसे डूबने वाला व्यक्ति व्याकुल होता है ऐसे भरत का मन भी जाकर हो रहा है के कारण लेकिन उसी समय जैसे कि डूबते हुए व्यक्ति को कोई बचा ले, तो बचाने वाला आ गया तो कहते हैं आएगे आये हो तो नाव उसी समय नाव में जाए डूबने वाले व्यक्ति को हम्म तो मैं नाव पकड़ ली और नाव में बैठ गया तो चलो डूब गए बच गया ऐसे ही भरत जी जो है वो डूब रहे थे बेहद दुख में उनका मन तो उनका आश्रय क्या मिला की पवन सूति आयुवे हनुमान जी जो वो हो पवन हनुमान जी ने वो हो द्र का धारण करके आ गए अब पवन सूत्र तो इसलिए कि बड़ी शीघ्रता से चले आ रहे आ वहां से जैसे भेजा तो अब ये नहीं वहां से कहे कि भाई ये अब रपुर से चलते चलते चलते चलते अयोध्या सिंह जाते जाते दो तो चार दिन लग जायेंगे ऐसे नहीं तुरंत कुछ दिन हवा की तरह से आए और उसी के दिन भरत के पास पहुंच गए तत्काल और पवन शत्रु तो जैसे लंका से चले और हिमालय पर्वत से संजीवनी बुटी वाला पर्वत लेकर के पहुंच गए लंका रात ही रात में इतनी आस्था कर डाली तब समझ कितनी तीव्र है उसको देखो उसी तीव्रता के साथ में बड़ी जल्दी पहुंच गए इसलिए पांच सब कह दिया उनको और विप्ररूप धरे विप्रूप माने हनुमान जी के माने इसके मैंने विप्रूप बनाने में प्रवीण है ये जब भगवान राम से भी मिले थे तब तो विप्रूप धारण करके ही मिले हनुमान जी ने इसके माने है विप्रता का कोई मात्रा उनके भीतर कुछ है जो जब चाहे तो वो प्रकट कर ले विप्र धारण कर ले तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी के अवतार होने के कारण से इनमें विप्रत है शंकर जी को भी विप्र माना जाता है शंकर जी भी विप्र है भगवान राम तो क्षत्रिय शंकर जी विप्र है कारण के उनमें का भाव शिव का उनके अंदर विद्यमान है जिस रूप धारण करना धनर रूप होकर के नहीं आते हैं बानर रूप में समस्या है बानर रूप तो धारण करना पड़ा हनुमान जी को और क्यूँकी रावण को वरदान था इस बात का नर बानर के, के, के था इसकी वजह से वो जो का बानर बने रीछ बने वो तो एक प्रकार की मजबूरी थी रावण के वरदान के कारण से लेकिन बानर जो वो अशुभ है उसका नाम और उसका दर्शन व्यक्ति को पखड़ने वाला है अनुमान जी अगर बानरव पंजाब के कुटते फांते पहुंच जाए और भरत जी के सामने खड़े हों तो भरत जी को ये बता और वो अशुभ भी लगे तो इसलिए अशुभता का देश दूर करके विप्रता का रूप धारण रखी आपको जिसकी के सौम्य लगे मधुन लगे लेकिन फिर उसके बाद जब भरत जी उनसे पूछते हैं परिचय से पूछते हैं कि तुम कौन हो तो जब हनुमान जी फिर अपना परिचय देते हैं तो बता देते हैं कि हम तो हनुमान हैं बाल हैं कपी हैं ऐसे करके बता देते हैं और का उनका विप्ररूप छिपा जो थारूप किसी अपने आप को बाल रूप छिपाए हुए था तो समाप्त कर लेते हैं तो जब हनुमान जी आये तो उन्होंने को कैसे देखा कहते बैठे देखे कुशासन अभी जो अभी ये वर्णन नहीं किया था अब हनुमान जी ने आकर के जैसा भरत जी को देखा उससे मालूम होता है कि भरत जी कहाँ है भरत जी नंदीग्राम में बैठे हुए हैं अयोध्या की नगरी से जहाँ राज्य है उस नगर के पुर लोगों में से बाहर निकल करके थोड़ी दूर पर एक नंदीग्राम करके स्थान वहां पर सरयू के तट घूम में गुफा फिला करके उसके भीतर जो वो हो तपस्वी का देश धारण करके भरत जी वहाँ रहते तो हैं तो कहते हैं बेटी देख कु भरत जी वहाँ कुशासन के रूप बैठे हुए कुश्ती आसन के ऊपर और जटा मुकुट और अपने उनके सर बाल बहुत बड़े हुए हैं उनको सबको समेट करके जटाएं बनाए हुए हैं कष्टदार शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है दुर्बल शरीर हो गया है मतलब तपस्वी ये सही तपस्वी जो सलाह करते है उस प्रकार का कृष्ण शरीर जटा मुकुट तो, कुशासन ये सब तपस्वी के लक्षण है तो वैसे ही भरत जी भगवान राम जैसे ये के की बन में रह करके तपस्वी वेश धारण किए जटा मुकुट धारण किए हैं कुशासन किया बैठते हैं में बैठते हैं इसी प्रकार के भरत जी यद जब राज्य व्यवस्था देख रहे हैं नगर है। में है राज्य में और शासन का कार्य भी देख रहे हैं तो इनको शासन के राज्य के सुख प्राप्त करने का भी अधिकार है लेकिन उस सुख को स्वीकार करते है अयोध्या कांड के अंतिम में तुलसीदास तो वहां भी धारण कर चुके भरत जी सही प्रदशत भरत भारत राई प्रदशत भरत के रांचरी दिन चंपक राहते हैं भरत जी जो है अयोध्या में रहते हैं तो बिल्कुल उसमें राज्यकार अयोध्या के राज्य के सुख में रंच मात्र भी प्रीत नहीं है उसकी सुखभोग की कामना में सुनभोग ही करता ऐसे रहते हैं जैसे भौरा जो है चंपा के बाग चंप। में लेकिन भौरे और चंपा फूलों में जहाँ की बनीचास्था वहां भौर उठ जाते हैं और फूल पर भी बैठते हैं और मकर भी पान करते हैं ये सब होता है लेकिन चंपा के बाग में भौरा जो वो फूल के पास नहीं जाता है क्या नहीं था सुगंधित है तो सुगंध से थोड़े भौड़े हुए तो उसमें जो है पाक मकर उसके पास जाता है लेकिन चंपा के फूल के पास नहीं जाता है उसके फूल में मकर उसके पास नहीं जाता इस प्रकार से कहते हैं जैसे कि भौरा मकर उसमें चंपा के बाद में रह तो तो जाए और उस होकर के उसमें रह ऐसे भरत जी बना रहे न तो ये केवल इसलिए नहीं है कि कथाएं हैं भरत जी ऐसे रहते थे भी तो पता चल रहा है प्राचीन काल में घटना घटी इसलिए ये बात है। अगर कैसे घटनाएं घटी घटी वो तो इसलिए ये सब बातें लिखी हैं इसलिए कि उनको जीवन में धारण करने की आवश्यकता है हो सकती शिक्षा ये शिक्षा तो किसके लिए दूसरे लोगों के लिए अपन लिए नहीं शिक्षा बने भी होती वो दूसरे को दी ये है अपनी तरफ ध्यान जाना चाहिए ये साधना का रूप ये अगर हम साधक बने आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तो ये इस प्रकार का रूप परमात्मा की प्राप्त होने की तरीका बैठे देव के कुशासन बेटा मुकुटा और राम राम रघुपति जपत और कहते हैं ये भगवान का राम का नाम जपते रहते हैं जगत और तो जल जात और उनके कमल से बराबर प्रेमास बैठते रहते हैं भगवान के स्मरण दुखत भी एक दुख से दुखित रहते हैं और प्रेमास बैठे अब देखो इसके भीतर भी सारा साथ ये कथाएं ऊपरी ऊपरी देखेंगे धीरे धीरे करके आंतरिक तो स्थिति मानसिक दशा भावनात्मक जो स्थितियां हैं वो ऐसी क्यों है उसको पहचानने का धीरे धीरे करके अभ्यास डालना चाहिए अपने आप देख में तो सर्वतमय जलजात की मानी यदि कोई भगवान का नाम करता रहता है भगवान का स्नेह करता है और उससे उसके साथ साथ उसके मित्रों से प्रेम के करते रहते हैं तो इस ये उसके जितने पूर्वजन्म के जितने संचित पाप है वो सब अश्रु बन करके बह रहे हैं और जहां वो सब पापों से निवृत्त तो हो गया पर परमात्मा की प्राप्ति बनी बनाई है और अगर ये साधना नहीं करता तो उसके पूर्वजन्मो के जो पाप है उस जन्मों के जो पाप है वो पाप व्यक्ति को दुख तो देंगे देंगे, देखे भौतिक दुख उसे लगेगा संसार में कहीं कोई मर गया कोई तो जी गया कोई तो हानि हो गई लाल बजन चोटा ये वो सब हो गया उसके कारण तब दुखी होगा तम रहेगा रहे। अपना आए रहे। वे तो पाप वो तो ही बहा चाहे आप भूति के कारण से उसको आंसू बहा लो और चाहे परमात्मा के प्रेम में आंसू करके करते हैं उनको पाप को छुटकारा कर ृहारधुपते हृदय सुनिश् वा चुनाखिला भक्ति प्रयक्षरभुत जब निर्भरामे का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 jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram